देवी भागवत ग्यारंध सदाचार का वर्णन मूलाधार लिंग नाभि हृदय कंठ और भूमध्य इन छह स्थानों में चतुर्दल सठ दल, दल, दल द्वादशदल दल और द्विदल कमल हैं इन कमलों के पत्रों पर प्रदक्षिण क्रम से सभी वर्ण विराजमान है ये ब्रह्मस्वरूप इन्हें मैं प्रणाम प्रणाम करता हूं। इस प्रकार भावना करनी चाहिए जो मूलाधार में स्थित चार दल वाले अरुण कमल पर विराजमान रजोगुण से युक्त मायावी से चिन्हित तथा कमल तंतु के समान सूक्ष्म स्वरूपा है सूर्य बिंदु जिनका मुख है तथा अग्नि और चंद्रमा जिनके स्तन हैं ऐसी कुंडकुंडी स्वरूपा भगवती सिदम्बा यदि चित्त में एक बार भी बस जाए तो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है वे ही स्थिति है वे ही गति हैं, वे ही यात्रा है वे ही मति है वे ही चिंता है वे ही स्तुति है और वे ही वाणी है देवी मैं सर्वात्मा हूँ मैं जो स्तुति करता हूँ वह आपकी पूजा है मैं आपका स्वरूप ही हूँ दूसरा कुछ भी नहीं मैं ही ब्रह्म हूँ मुझमें मात्र भी शोक का प्रवेश नहीं हो सकता मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ इस प्रकार स्वयं अपने आत्मा में भावना करें अहम देवी न चाण्योस्मी ब्रह्म न शोकभाग भाग सच्चिदानंद रूपोह स्वात्मा चिंतित जो प्रथम प्रयाण में विद्युत के सदस्य प्रकाशमान रहती है और अति प्रयाण में भी अमृत के सदस्य है तथा अंतिम प्रयाण में सुसुमना नाड़ी में संचार करती है उन आनंद स्वरूपनी भगवती कुंडलनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ तदनंतर अपने ब्रह्मरंथ में ईश्वर में गुरु का ध्यान करें मानसिक उपचारों से विधि पूर्वक गुरुदेव की पूजा करे साधक चित्त होकर इस मंत्र से गुरुदेव की प्रार्थना करें गुरु ही ब्रह्मा है गुरु ही विष्णु है गुरु ही देवता है गुरु ही परमेश्वर है अतः तो उन श्री गुरुदेव के लिए मेरा नमस्कार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव पर ब्रह्म तस्में श्री गुरुवे नम भगवान नारायण कहते हैं नारद वेद अपने छहों अंगों सहित भी क्यों न अध्ययन किए गए हों आचारहीन व्यक्तियों को वे पवित्र नहीं कर सकते ऐसे प्राणी को मृत्युकाल में अधिक छंद उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे पंख जाने पर जैसे पंख जम जाने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं विद्वान पुरुष को चाहिए कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ अपने संपूर्ण सदाचार का पालन करे रात्र के चौथे पहर में वेद का अभ्यास करना परम धर्म है फिर कुछ समय तक अपने इष्ट देवता का चिंतन करें योगी पुरुष पूर्वोक्त मार्ग से ब्रह्म का ध्यान करें, जिससे जीव और ब्रह्म की निरंतर एकता हो जाए नारद ऐसा पुरुष शीघ्र जीवन मुक्त हो जाता है रात्रि के अंत में पचपन घड़ी के बाद उषाहल संतावन घड़ी के बाद अरुणोदय काल और अंठावन घड़ी के बाद प्रातः काल होता है इसके बाद के समय को सूर्योदय काल कहते हैं श्रेष्ठ दिज को चाहिए कि वह नैरित्र दिशा में बाण जितनी दूर जा सके उससे आगे जाकर मलमूत्र का त्याग करे द्विज ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते समय मलमूत्र त्यागने के अवसर पर यज्ञोपवीत को अपनी अपने कान पर रख ले वान के लिए यज्ञोपवीत को करके पीठ पर रख लेने का विधान है यज्ञोपवीत को कंठी कर, के की और लड़का कर और ब्रह्मचारी कान पर रख कर मलमूत्र का त्याग करे यह साधारण नियम है तिरणों से वहां की भूमि को ढक दे सिर को वस्त्र से ढक ले मौन रहे दौड़ने के कारण यदि चल रहा हो तो उस समय सोच के के के के लिए ज्योति हुई भूमि पर, पर, पर, जल में, में स्थान स्थान पर, पर्वत टूटे-फूटे पर, देव मंदिर के में, तथा सर्प के बिल एवं हरी घास पर मल मूत्र का त्याग न करें। बहुत से जीवों वाले गड्ढों में लोग चलते हों ऐसे मार्ग में दोनों संध्या जप भोजन और दंतथावन करते समय मल मूत्र का त्याग अनुचित है देव कार्य पितृ कार्य पानी के झरने पर मैथुन के समय अथवा गुरु की सन्निधि में मल मूत्र का त्याग करना अनुसिध है सोच होने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। देवता ऋषि पिशाच उग और राक्षस सभी भू समुदाय यहाँ से जाने की कृपा करें क्योंकि मैं यहाँ मल त्याग करना चाहता हूँ देवय सर्वे पिताचो ग राक्ष गुता भूतानि भो कम्य हम